भगवद गीता यथा रूपाध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या २९ से आगे अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मुर्ति श्री श्रीमदय तरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्लोक रूपा दिस्को के संस्थापक आचार्य के द्वारा ओम अज्ञान भगवान ने स्थापित किया मुख्य रूप से क्या आत्मा कभी न तो मरती है न तो जन्म लेती है अर्थात शाश्वत नित्य है शरीर के मरने पर यह नहीं मरती है और फिर केवल चर्चा करने के लिए था दूसरा पक्ष भी पूरी तरह से उड़ाने के लिए ये मत भी रखा कि यदि तुम ये भी मानते हो कि आत्मा नित्य जन्म लेती और मरती है या जो आज का अंडरस्टैंडिंग है कि जन्म के साथ हम शरीर है और जन्म के साथ हम उत्पन्न होते हैं मृत्यु के बाद ख़त्म हो जाते हैं मृत्यु के बाद आगे नहीं बढ़ते हैं तो ये भी यदि समझते हो तो शोक करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि केमिकल तो बहुत सारे मिलते और ख़त्म होते ही रहते हैं तो उसमें क्या बड़ी बात है उसमें इतने शौक करने की क्या जरूरत है और जो केमिकल हमें आनंद दे रहा था वो चला गया ना तो चला गया तो चला गया ऐसा तो बहुत सारे केमिकल नहीं आएंगे उसमें शोक करने की क्या जरूरत है अन्याय हम कौन है कहाँ चले जायेंगे हम हमारा, तो, हम तो हम, हमारा केमिकल तो हम कौन है पर हमारा तो हमारा, केमिकल तो तो हम, हम कौन है हम, हमारा केमिकल है तो हम है कौन हम कोई नहीं है पर आनंद आ रहा है न तो दूसरा आनंद भी आयेगा उसमें शोक करने की क्या जरूरत है शोक करने से थोड़ी ना आनंद आता है एक, है ना वही तो शोक है। एक तो वो चला गया उसके ऊपर तुम शौक कर रहे हो उससे और दुख ले रहे हो दुख आएगा उसके, दुख आएगा ये सोच करके दुख कर रहे हो ये तो कहाँ की बुद्धिमानी है। आनंद शौक कर, मत करो हमेशा आनंद में ही रहो ना तो शौक करना उसमें टाइम टाइम भी जाएगा उसमें सोच करके दुख बाकी यदि आप ये सोच लोगे तो ठीक है केमिकल गया दूसरा आ जाएगा तो तो आपको दुख कम होगा ना ऐसे ही दिमाग रहती है ये दिखाने के लिए किया है कि ऐसे दिमाग बन नहीं सकते क्योंकि वास्तव में हम केमिकल नहीं है यदि हम वास्तव में केमिकल होते हैं तो इस प्रकार से कर सकते थे तो उसमें भी कहने का तात्पर्य है कि आर्ग्यूमेंट से केवल बहस करने के लिए भगवान ने ये भी रख दिया कि आप ये भी मानते हो तो भी आप मूर्ख हो तो भी आपको शोक करने के लिए आश्चर्यवत्ति कश्चिदनम आश्चर्यत व्य आशर्यत चैन मन शृति शुवाप्यनम वेद न च कशिद तो आगे भगवान कहते हैं कि कोई इसको आश्चर्य से देखता है आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम एनम आत्मन आत्मान जो आत्मा है उसको आश्चर्यवत कोई देखता है और जो दूसरे हैं और जो दूसरे दूसरे भी और हैं जो इसको आश्चर्यश बोलते हैं इसका वर्णन करते हैं आश्चर्य से आश्चर्यवत बदती तथव चान्य फिर और भी अन्य लोग हैं जो इसको आश्चर्य से सुनते हैं आश्चर्यचकित होकर के सुनते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो सुन करके भी इसको नहीं समझते शुवापी एनम वेदन अचै कश्चित कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते तात्पर्य चूंकि गीतोपनिषद उपनिषद के सिद्धांत पर आधारित है अतः कथोपनिषद में एक दो सात में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है आश्चर्य आश्चर्यवत श्लोक का होना आश्चर्य की बात नहीं है उपनिषद में क्योंकि गीता भी एक उपनिषद ही माना जाता है। श्रवण तो नहीं मतलब संस्कृत के अनुसार क्या होना चाहिए आश्चर्य वक्ता कुशल आश्चर्य कुशलान, कुशलानुशिष्ट विशाल पशु विशाल वटवृक्ष तथा एक इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणुआत्मा के के चमत्कारों को नहीं समझ पाता भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम श्रेणी ब्रह्मा की भी शिक्षा दी हो क्यों ना समझाए भले ही उसको ब्रह्मा जी भी स्वयं आके क्यों नहीं समझा दे सब ओ, ब्रह्मा को भी शिक्षा दी मतलब भगवान स्वयं आके भी क्यों नहीं समझाएं वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसी कल्प इसकी कल्पना नहीं कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट था इतना लघु बन सकता है अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं इंद्रिया तृप्ति की बातों में फंस लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर नहीं अवसर ही नहीं रहता यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अनु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अनुमात्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहितु की कृपा से होता है से ही होता है अन्य किसी उपाय से नहीं तो आश्चर्य से लोग जीवन के लक्षण क्यों हैं ये विषय में लोग हमेशा आश्चर्यचकित रहते हैं जैसा हम पिछली बार डिस्कस किए कि एक हाथी में भी वही आत्मा है और चीपी में भी यही आत्मा है वो कैसे हो सकता है वो समझ नहीं पा तो ज्यादातर लोग तो जीवन शरीर से अलग है उसको ही समझ नहीं पाते कुछ लोग इसको स्वीकार करने को भी तैयार होते हैं जो लोग बताते हैं आश्चर्य रूप से ओह कैसी है आत्मा अकेली आत्मा हाथी के शरीर में भी वही चीटी के शरीर में भी वही ये तो है चेतना जो एक अनुआत्मा से फैल करके पूरे शरीर में फैलती है चाहे वो चीटी का शरीर हो चाहे हाथी का शरीर हो चाहे ये पूरा ब्रह्मांड हो चाहे पूरा अस्तित्व हो, हो इसलिए आत्मा एक ही है चेतना और दूसरा कुछ है ही नहीं आत्मा वही है आप परमात्मा कहते हो वो परमात्मा भी हम ही है केवल अंतर इतना है कि परमात्मा की चेतना उनको पता चल गया सब जगह पे है जैसे हमारी चेतना केवल शरीर में फैली रहती है क्योंकि हमको पता नहीं लगा कि हम सब जगह पे हैं तो परमात्मा वो साक्षात कर चुकी आत्मा है जो इसकी चेतना जो भी कुछ अस्तित्व है सब जगह पे है अर्थात वही चेतना है जो निराकार निर्विशेष वही हम हैं। है तो ये हुआ ये तो इतना हमारे हाँ हम जब जानेंगे तो हम भी वही हो जाएंगे हम भी जान सकते हैं छह बजे तक एक ही चीज है सब मानते हैं इतने सारे लोग पालन करते हैं वो कितना शंकराचार्य स्वयं फिर फिर उनके परंपरा में आने वाले बहुत सारे आचार्य हैं है। आनंदगिरी है फिर मधुसूदन सरस्वती है हर एक मार्ग में मुक्ति वाले तो गिने चुने मनुष्य नाम धीरे धीरे धीरे धीरे आप भी उधर पहुंच सकते हो तो आपका नाम भी आ जाएगा लेकिन वो नाम भी कोई काम का नहीं है जब तक नाम की इच्छा है तब तक आप अच्छा कर नहीं करोगे कि आप वही आत्मा हो तो सब जगह फैली हुई है ये ना सर्विदम तक तो इसलिए जो आश्चर्यवद आत्मा को बताता है वो भी ये मिस्टेक कर देता है पहले तो प्रश्न था कि एक छोटी सी आत्मा से छोटे चीटी में भी और हाथी में भी एक ही साइज की आत्मा कैसे हो उसको समझाए कि चेतना फैलती है आत्मा नहीं फैलती चेतना सब जगह फैलती है वो वही चेतना ही आत्मा है तो इसलिए वो चेतना जब सर्वव्यापी हो जाएगी तो हम में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहेगा। ये निष्कर्ष पे आते हैं ये government. ये सिद्धांत के आधार पे कि चेतना फैलती है तो उस फैलने का अभी लिमिट है अभी स्थिति में जब वो अनलिमिटेड हो जाएगी उसकी कोई मर्यादा नहीं रहेगी जब सर्वे व्यापी हो जाएगी चेतना तो हम आत्मा साक्षात्कार कर चुके होंगे अर्थात हम भी वही ब्रह्म होंगे तो इसको भी? बोलते हैं कि सुनने पर भी कोई समझ नहीं पाया वो लोग भी ऐसे लोगों के चंगुल में आ गए जो आत्मा और परमात्मा के बीच जो भेद है शाश्वत भेद उसको समझ नहीं पाया कौन सी फिलोसफी मायावा नहीं ये अभी जो बताया पहले वाला पहले वाला तो नास्तिक के बाद भगवान भगवान आत्मा क्यों बन जाएंगे ना नास्तिक नास्ती थोड़ी कौन पहले वाला पहले वाला मतलब कौन सा इसके पहले वाला बताया किसके पहले वाला बोलो ना आप एक स्टेटमेंट बोल दो इतना प्रश्न नहीं होंगे सीधे एक स्टेटमेंट नहीं बोलते कौन सा परमात्मा बन जायेंगे तो वो तो मायावाद हुआ ना उल्टा मतलब पर माया हो गया ना उसके ना पहले जो बताया था जो आत्मा है ही नहीं कैसे आत्मा हो सकती है छोटे भी भी चीटी में भी, में भी आत्मा कैसे हो सकती नहीं। ना ना है तो इसलिए जो आश्चर्यवाद पश्चात का चीज न कोई इसको आश्चर्यवाद देखता है जैसा कैसे हो सकता है और कोई आश्चर्य से बोलता है और सुनता है और सुन करके भी कुछ लोग नहीं समझ पाते है तो ये है मायावाद वास्तविकता में जो समझने वाले ऐसे बहुत कम होते हैं जो आत्मा परमात्मा परमात्मा की सब शक्तियाँ उनका संबंध और उनके कार्य ये सब विषय में सही से जानता है मायावाद और उससे तो उससे भी उससे भी कठिन है ऐसा व्यक्ति ढूंढना जो ये जानते हुए अपने जीवन में उसको अपनाता है मायावाद पुनः जन्म को मानता आत्मा को तो मानते ही ना? नागवती सब कुछ मानता है कुछ है ना कि हम ये नहीं मानते हम तो यही मानते हैं देखा है ना जब करो हाँ तो, वो भी बोलते है करो ना हरे कृष्ण महामंत्र करो उससे आप ब्रह्मो में लीन हो जाओगे भक्ति बहुत अच्छी वस्तु है भक्ति करने से ज्ञान प्राप्त होता है आ? फिर ज्ञान के स्तर पे आके आप वेदांत पढ़ोगे फिर योग करोगे फिर ब्रह्मो में लीन होगा दूसरा शॉर्टकट भी है केवल भक्ति करने से आप ब्रह्म में लीन हो जाओगे ये दूसरा मायावाल है आ? वो वो अल्टीमेट है भक्ति के बल से ब्रह्म मलिंग कैसे कटेगी चीज कैसे बार बार हमने चर्चा की अभी इधर वो चर्चा नहीं करेगा तो आप बताओ चलो कैसे काटो इतनी बार चर्चा की अंदर कुछ गया है? तो तो भक्ति भक्ति भक्ति से सब कुछ से सब कुछ है। है? है। हैं। जी कि प्रकाश में क्यों लीन होना भगवान का प्रकाश ब्रह्म नहीं है ब्रह्म का विकार भगवान है प्रकाश से सूरज बने प्रकाश से सूरज बने वो सूरज और उसके रूप इधर नहीं लगा सकते ना मैं फिर रूप लगाऊंगा सूरज के प्रकाश से इधर इतनी सारी वनस्पतियां उग गई तो प्रकाश, तो प्रकाश था ना तो प्रकाश से विकार, विकार होकर के आकार आ गया नहीं तो आकार नहीं था। तो मतलब प्रकाश दिखता है ब्रह्म ज्योति हमेशा से सनातन क्यों फालतू आप मानो के फालतू फालतू हुए पहले प्रकाश, प्रकाश, तो प्रकाश से विकार आए कुछ आ गया। नहीं, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ हाँ। वो भी तो उदाहरण दे रहा है ना सूर्य से प्रकाश आता है मैं बोलता सूर्य प्रकाश आता है। ब्रह्म ज्योति से सूर्य आता है बोला अभी क्या बोला क्या घटना क्या हाँ ठीक तो बोला हाँ बोला, है। है है हाँ। बोला नहीं, है कि हाँ, कि कि नहीं मेन पॉइंट क्या है सीधा भक्ति करने से क्या होता साज, है मतलब ब्रह्मा भी जाते हैं पर जिसका प्रकाश, है, तो जिसका, प्रकाश है? जिसका प्रकाश ब्रह्मा है जिसका प्रकाश ब्रह्म है लेकिन वो का आप क्यों कहते हो ब्रह्म उसका प्रकाश सूर्य से ही प्रकाश निकलता है ना थोड़ी प्रकाश अपने अपने आप आप निकलता है है है प्रकाश तो अपने आप होता होता उसका स्रोत नहीं प्रकाश का स्रोत होता है ऐसा नहीं होता प्रकाश जो हमेशा अभी सूर्य का जो प्रकाश है उसका उद्गम है हुँ. लेकिन जो शाश्वत प्रकाश है जो ब्रह्म ज्योति उसका कोई उद्गम नहीं है क्यूँकी जिसका उद्गम है वो शाश्वत नहीं हो सकता नही बात है पर आकार का उद्गम होता है अब ब्रह्मा ही बोल रहा है ना ब्रह्मा विकार में आते तो बोल ना कि मैंने ही ब्रह्मा बनाया तो ब्रह्मा विकार में नहीं आते भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं में से ब्रह्मा निकलता है। कौन सा श्लोक कौन सा श्लोक भगवत गीता कौन सा ब्राह्मण प्रतिष्ठा ब्रह्मी वो तो ये है की जो ब्राह्मण है वर्ण उसकी प्रतिष्ठा में ठीक है सर्वधर्मांत एक मिनट ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा की बात चलती है ना थो। ब्राह्मण थोड़ी ब्राह्मण बोला हाँ तो ब्राह्मण को ब्राह्मण बोलते है ना ब्राह्मण है ब्राह्मण ब्राह्मण शब्द है ब्राह्मण ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण का, का... गया। वो तो वो बोल रहे है ब्राह्मण वर्ण की मैं प्रतिष्ठा हूँ उसको बनाने वाला में हूँ तो नहीं बोलते बोलते हैं तो वही की जो चारों वर्ण है तो उसमें ब्राह्मण नहीं आ इसलिए वो बोल रहे है की मैं तो ब्राह्मण की प्रतिष्ठा करना ब्राह्मण की प्रतिष्ठा में वो ये थोड़ी न बोलते हैं कि ब्राह्मण जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म है उसकी प्रतिष्ठा में आप तो तो सही है ना तो वहीं बोल रहे हैं बोलते सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओ मेरी शरण में आने से तुमको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी बोला तो नहीं बोल रहे भक्तिया मा भी जाना तत्व था तत्तो माम तत्तो विशते भक्ति भक्ति से ही मुझे तत्वता जा है और मुझे जानने के बाद वो उस अनंत ब्रह्म में लीन हो जाता है, बताया है तो भगवान बोल रहे सीधा अठारह चौपन अठारह चौपन तद अनंत में के बाद वो अनंत उसमें लीन हो जाती है बता रहे भगवान स्वयं सीधा चौपन चौपन चौपन या पचपन तो ब्राह्मण नहीं है ब्राह्मण बक्ति से मुझे तो भगवान को ब्राह्मण का दिया आप लोग वही कुंड लिख दो वहाँ को क्या वही कुंठ शब्द आ रहे तद अंतरम है ना है है ना सारी अंदर घुस जाता शुद्ध भक्ति से माँ मुझको अभी जानती मुझको मतलब क्या हुआ जीतना ठीक है यह अस्मिन जैसे मैं हूँ सत्यतः तत्पश्चात मुझको सत्यतः जान कर प्रवेश करता है तत्पश्चात करता है कहा तो तो विश्व के जहाँ प्रवेश कर जाता है अंदर अनंतरम अमृतस्य अमृत अमृत अव्य प्रतिष्ठा है क्या क्या क्या क्या ब्रह्म प्रतिष्ठा अमृत अव्य अमृतर एक मिनट एक मिनट श्लोक निकाल श्लोक निकालो एक मिनट कुछ बोल रहे कौन सा श्लोक है कौन सा चौदह सत्ताईस कुछ बता रहा है कहाँ आखिर ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम मैं ब्राह्मण की प्रतिष्ठा हूँ उसका विशेषण बताया जो अमृत अम्र... है और अव्यय है अमृत हाँ जो मरता नहीं है हाँ, तो ब्राह्मण मर जाता है तो आ, वो तो बात सही है और अव्यय है अव्यय है मतलब जिसका व्यय नहीं होता है ये भी बात सही है शाश्वत और शाश्वत है ये भी बताया यहाँ वर्णा ब्राह्मण शास्व होता है और धर्म धर्म की ये अलग लाइन आ गई और सुखन सुखस्य सुख का और ओ तो से एकांतिक्राह्मण जो ब्राह्मण जो एकांतिक सुख मई है जो धर्म जो धर्म है जो शाश्वत है जो, जो अमृत और अव्यय है उसकी मैं प्रतिष्ठा हूँ हाँ ये बात सही तो यहाँ पे ब्राह्मण निराकार निर्विशेष ब्रह्म की बात कर रहा है सही? ये बात सही, है।, ये सही ले है बात की चर्चा करते वेदांत वेदांतिक करते हैं कि वो लोग मायावादी बोलते है कि ब्राह्मण है यहाँ पे वो तो ब्राह्मण है वो कोई निराकार निर्विशेष की बात नहीं यहाँ पे जो ब्रह्म ये श्लोक कहता है ये श्लोक मायावादी लोग कर मायावादी लोग जब हम ये कहते हैं कि यहाँ पे तो दिया है कि ब्रह्मा है वो तो भगवान से आ रहा है श्री कृष्ण से हाँ उनकी प्रतिष्ठा है आ, उनके द्वारा प्रतिष्ठित है <coughs> तो वो कहते हैं नहीं यहाँ पे तो ब्राह्मण है वो तो ब्राह्मण को बताते तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट यही देते हैं कि नहीं यहाँ पे जो ब्राह्मण की बात हुई है उसका विशेषण भी इधर दिया है इतने सारे कि वो ब्राह्मण जो आम, अमृत है अमर है ब्राह्मण अमर नहीं होता है हा, हा, हा, और अव्यय है, अविनाशी ब्राह्मण अविनाशी नहीं होता है और शाश्वत है ब्राह्मण शाश्वत नहीं सुख है एकांतिक सुख ब्राह्मण को ही होता है ब्राह्मण तो एकांतिक सुख नहीं होता एकांतिक सुख मिलता है तो, ना तो इसलिए ये ब्राह्मण है वो निराकार निर्देश ब्रह्म की बात हो रही है और उसकी प्रतिष्ठा भगवान स्वयं है ये सही तर। देता हूं। है। और वो का, वो क्या हुआ अठारह हत्या मामा भी जान आती है भक्ति जान के फिर वो ब्रह्म में लीन हो जाता है भगवान बाद में कहते वो मानने बाद में आ आगे नहीं बाद में वो क्या इसीलिए भगवान कह रहे हैं तो क्या सिक, क्या सीक्वेंस है भगवान कह रहे हैं कि तुम अपना वर्णाशम धर्म पालन करके करके मेरी भक्ति करके, फिर परम ब्रह्म में लीन हो सकते हो मतलब ब्रह्म में लीन हो सकते हो तो इसलिए अंत में भगवान कह रहे हैं कि इसलिए तुम मेरी भक्ति करो सब कुछ छोड़ समझे समझे नहीं क्योंकि ब्रह्मो में लीन होना है तो भक्ति के माध्यम से लीन हो तो जैसी नहीं नहीं है, है, पर उससे उससे कुछ नहीं है। बताते ना? तो फिर क्या कहते हैं फिर अनंतरम क्या होता है सर्व कर्माणी तथा गुरान पास है भगवान की शरण में रहते है ब्रह्म की शरण में नहीं रहते क्या सर्व कर्माणी अपनी सदा कुर प्रसाद हाँ, तो अलग, अलग, अलग ये जो ये, ये जो अव्यय पद है हुँ? जो ब्रह्मा है जिसमें वो एंटर होता है विषद वो कैसे होता है अपना कर्म करते हुए मेरी शरण ले करके मेरे प्रसाद से वो शाश्वत पद को प्राप्त होता है अव्यय पद अव्यय पद मतलब मर्ज नहीं हो जाता आ, शाश्वत अव्यय पद जो कि ब्रह्म का है थोड़ी होता है है नहीं पद है ना, पद ना मतलब एक निष्ठा पे वो जाता है, तो बताया है कि वो भक्ति से होता है और वो बताया कि अपना कार्य करते हुए मेरी शरण लेकर के करता है तो मेरे प्रसाद से वो वो पद को प्राप्त करता है जिसकी बात मैंने अभी पचपन श्लोक में कई विषय थे ठीक है फिर क्या कहते हैं है। सर तो ये, अभी ये देखिए, छप्पनवे श्लोक से बता रहे हैं कि कैसे करना है पचपनवे श्लोक तक बता दिया कि कहा पहुँचते हैं देखिए। तो। पचपनवे श्लोक से बता देते कहाँ पहुँचते सही ये सब करके इसके पहले भी वर्णाश्रम पूरा बताया फिर बताया ऐसा करोगे तो फिर इस प्रकार से भक्ति करके तुम मेरे तुम ब्रह्मा में लीन हो जाओगे ये परम पद एक, एक प्रभु तो वही बताएंगे तो तो बता तो ना वो तो भक्त है उसका मतलब मत चित्ता नहीं है वो तो शरणागति का भाग है न ए, मुझे शरण ग्रहण तो तुम तो मेरी तो मेरी चेतना में हमेशा रहो तो तुम मुझे जानो और मुझे जानने से क्या होगा तत्व नाम तत्व तक ज्ञातवा क्या होगा मुझे अच्छी तरह से जानो क्योंकि मुझे जानने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है फिर आगे सर्वदुर्गानी है न देखो मेरा मेरा चित्तुम वाला बंद करके सभी जो सम, समस्याएं हैं मेरे कृपा से तुम पार कर जाओगे मत प्रसादा और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे अहंकारवश तो तुम नष्ट हो जाओगे विनाश से और यदि अहंकार का आश्रय लेकर के यदि तुम सोचते हो मैं नहीं लड़ूंगा तो तुम्हारी प्रकृति तुमको वश पूर्वक बल पूर्वक लगाएगी लड़ने में और फिर बताते स्वभाव से उत्पन्न जो है वो तो तुम कर कोई भी व्यक्ति करके ही रहोगे इसलिए करना ही चाहिए और ऐसे ऐसे तो फिर बताते कि ईश्वर सबके हृदय में है और सबको घुमा रहे हैं तो इसलिए उस ईश्वर की शरण लो तो शरण तो लेने की तो, तो बात सब, सब करी करके शरण लापाजी कृपा से तुम परम शांति होता हूँ और तत्प्रसाद आज परम शांति तुम परम शांति प्राप्त करोगे उनके प्रसाद ऐसी स्थानम प्राप्त और शाश्वत स्थान उसको प्राप्त करोगे ठीक है ठीक है अभी एक मिनट एक मिनट ज्ञानियतर और इस प्रकार से मैंने जो सबसे गुहिया ज्ञान था वो तुमको बता दिया अभी इस पे तुम चिंतन करके जैसा इच्छा हो ऐसा करो यथा इच्छा से तथा ये, ये ये अभी बता रहे हैं अभी बता रहे वापस सुनो वापस वो जो बुहतम ज्ञान है सबसे गुहियत है वो मेरे परम वचन सुनो जिससे तुम्हारा इष्ट होगा दृढ़ता से जानो मैं तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूँ क्या? क्या करना है करना क्या है एकदम क्लियर कर रहे मेरा भक्त बनो मुझे नमस्कार करो मेरी पूजा करो और मेरा यजन करो तुम मेरे प्रिय हो इसलिए तुम मेरे पास हो हाँ <laughs> आगे देखिए एकदम दे से है। दे दे दे ना ना है और मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कही बोला ऐसा से आगे है ना ना तो अब अब फिर कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे नहीं अभ्य तो ये है ना जो मेरी ईर्षा नहीं करता तो ईर्षा करते मतलब भगवान रूप से ईर्षा करते मतलब ईर्षा होता है से ईर्षा कर रहे हैं भगवान का रूप माया माया भी ये बोल रहे हैं ना माया के तो, विकार से है ना वो तो कोई भी रूप माया का विकार है वही तो गलत है वही तो भगवान की ईर्षा थोड़ी ईर्ष्या है ना ईर्षा थोड़ी ना वही तो ईर्षा है ईर्षा तो उसको बोलते है जो किसी को समाप्त कर देना चाहते है अपने लाभ के लिए उसको ईर्षा कहते हैं ये यही, तो है। नहीं, यही सही है ना मन बना नहीं वो बोलता है ना मेरा भक्त बनो तो मेरे पास आओ तो उससे तुम तदनंतर तदनंतरमे तो मुक्ति के बाद भी तदनंतर अतरम लिखा, लिखा है उधर तो लिखा है ना आगे आगे पीछे वाला देखा जैसे आगे आ गए मुक्ति के बाद भी तो भक्ति चलता रहता नहीं चलता ना तो लिखा है ना देखो इधर लिखा है ना विषय मुक्ति के बाद वो अनंत निर्विशेष निर्विकार में प्रवेश कर जाता है ऐसा नहीं लिखा। नहीं, तो नहीं नहीं लिखा लिखा है है वेदांत भगवान क्या बोलते हैं देखिए ये पढ़ना रखे श्लोक ये भक्त मामे माम का अर्थ क्या है मैं और उस माम का अर्थ का पहले ही डेफिनेशन हो चुका है माम, या, या... माम माम कौन सी विभक्ति में है मेरे को दूसरी दूसरी विभक्ति में है न हाँ। <laughs> तो कैसे इसमें कोई लॉजिक नहीं बैठता ना आप यदि इसको माम लोगे मे, मेरे को आ जाएगा मुझे आ जायेगा प्राप्त करेगा ना मुझको मेरे ट करेगा तो गड़बड़ी होगी ना आ, मुझ और, और मुझ <laughs> हाँ मुझको प्राप्त करेगा ऐसा बोल रहे हैं तो <laughs> अरे अभी तो सेट हो गया ना द्वितिया भक्ति में तो सेट हो गया ना देखो माम एवं वो मुझको प्राप्त करेगा और मुझको प्राप्त करने के बाद क्या होता है विश्वतेडी क्लियर कर चुके हैं कि जो ब्रह्मा है वो मेरे से उद्गम है तो ब्रह्मा के सीधे सीधे भगवान को जाते अरे हर, तो तो तो हर, हर बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी थी क्यूँकी पचास लोग हो जाएंगे हर श्लोक के बाद वो श्लोक नहीं ऐसा नहीं है ना वही आप बोल रहे तो हर बार बोलने की जरूरत है चार दिन पहले जाइए जब इसी अध्याय में आप देखते हो की भगवान ने बताया जब आप मुझे अच्छी तरह से जान जाओगे अर्थात मुझे प्राप्त कर लोगे उसके बाद आप ब्रह्मलीन कहा आपको एकदम अच्छे से जानोगे ना भागवारी भागवारी तो नीचे पद में रहोगे अगर अच्छे से नहीं जानोगे तो मेरे पास आओगे वही तो बात हुई क्यूँकी भगवान कहते हैं भ्रमण प्रतिष्ठा अमृत अव्य चलिए भगवान बोल रहे की मेरे से भ्रमण अगर अच्छे से जानोगे ना तो भ्रमण में रह जाओगे और अच्छे से नहीं जानोगे तो मेरे पास आ उल्टा बोल रहे वही तो कर रहे वही तो कर रहे हैं प्रकाश में ही तो रह जाओगे तो अच्छे से नहीं जाना होगा तो मेरे पास आ जाओगे ऐसी वो तो बात है ना कि अच्छे से यदि नहीं जानोगे तो नीचे रह जाएंगे ना तो मेरे पास रह जाओगे नहीं अच्छे से जानोगे तो ब्रह्म तक पहुँच जाओगे तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा तो उन्हीं से निकल रही प्रकाश तो अच्छे से मजा है नहीं वही तो कह रहा हूँ तो प्रकाश तो उन्हीं, नहीं, कर... वो क्या कह रहा पता है समझा नहीं पा रहा था मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है वो ऐसा बोल रहा है कि यदि अच्छे से नहीं मतलब आपकी तरफ से मैं लॉजिक दे रहा हूँ मैं इनकी तरफ आपकी तरफ से बोल रहा हूँ यदि आप अच्छे से नहीं जानोगे तो भगवान के पास ही रह जाओगे ठीक और अच्छे से जानोगे तो ब्रह्म को प्राप्त करोगे ठीक है भगवान तो यहाँ ऐसा बता रहे हैं अब मैं हमारी तरफ से बोल रहा हूँ कि ब्रह्म जो प्रकाश वो से निकल रहा है, है, तो तो हम, है, है मतलब की निकल रहा है, नीचे है, और तो वो तो है। तो हो मतलब तो की अच्छे, अच्छे से ऊपर ये बात सही है ये लॉजिक सही है पहले लिख लेना यदि आपने पचपन के बाद वाले सब श्लोक देख लिये पचपन से पहले वाला श्लोक देखा होता पूरा पूरा पूरा वाला मैं देख देख लिया मैंने तो लीन अवस्था उसकी उसके लक्षण क्या है वो न तो शोक करता है ना तो इच्छा करता है वो सभी जीवो में समान भाव से देखता है वो मेरी भक्ति को प्राप्त कर तो भक्ति क्या है यदि तो भक्ति से ब्रह्म में लीन होना होता तो यहाँ पे बात कैसे है कि ब्रह्म में जो लीन है वो मेरी भक्ति को प्राप्त कर रहा है वो ब्रह्म में लीन होने के बाद भक्ति में प्राप्त कर रहा है तो भक्ति हाँ तो इसलिए फिर ये कहाँ से लॉजिक हुआ की भक्ति प्राप्त करके फिर बाद में वापस ब्रह्म में लीन होते तो इसलिए यहाँ पे सच अनंतरम है वो इनकी लीलाओं में एंटर होने की बात है hmm. विषते विष, जो प्रवेश करना है वो प्रवेश लीलाओं में है। उसके पश्चात वो भगवान की, की लीलाओं में प्रवेश करता है और यहाँ पे जो ब्रह्म की बात हुई है तो ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मक ब्रह्म पहले ब्रह्म रियलाइजेशन है वो भगवत रियलाइजेशन करता है ब्रह्म रियलाइजेशन के बाद और उसके उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी भागवत में वो ब्रह्म के स्तर पे थे और फिर भक्त बन गए शुद्ध भक्त मुन निर्ग्र और फिर चार कुमार इसका उदाहरण है फिर तो, वो भक्ति प्राप्त नहीं की ना कौन जब तक तो विष्णु जी के पास प्राप्त हुई ना उनको बाद में मैं हाँ तो तो पहले ब्रह्मा से तो हाँ ये तो है। है। कुछ कुछ पाने के बाद और है मतलब बड़ी चीज़ हो रुपए मैंने मैंने प्राप्त किए करोड़ प्राप्त भी ज़्यादा मिनट और सुन लो रूपए तो इसलिए ये आप में देखेंगे तो बहुत लम्बा है ये हाँ ये जो सिद्धि में प्राप्त ये जो है ना पूरा अठारवे अध्याय में तो यहाँ पे पूरा त्रेपनवे श्लोक तक जो दिया है उसमें सब बताया कि किस किसकी जो से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मभूत अवस्था में पहुँचता है पूरा, श्लो, पूरा है के श्लोक पूरा अध्याय शब्दादीन विषया शब्द आदि जो सब विषय है उसको छोड़ दिया राग द्वेश आसक्ति और जो द्वेश उसको छोड़ दिया समाप्त तो सम ऐसा नहीं कि वो उसे लड़ रहा है ये लड़ते लड़ते जब ये अवस्था में पहुंचता है विविक्त से भी लघु आशी अलग अकेला रहता है और लघु आशी कम खाता है और यहाँ यथा यथ क्या है यता में करके अच्छा अच्छा वाक मतलब वाणी काय मतलब, मतलब शरीर और मनस ये सबको वश में करके जो है ध्यान योग परो नित्यम ध्यान योग हमेशा पर, परम ध्यान योग में नित्य रूप से जो युक्त है वैराग्यम समुपाश्रित और वैराग्य उपा, उपा, उपा, उपाश्रित हो गया है अहंकारम बलम धर्म दर्पम अहंकार को बल को दर्प को काम को क्रोध को परिग्रह को विमुचित छोड़ करके निर्म शांत हो, हो गया है वो ब्रह्म अवस्था में पहुंचता है अवस्था ना में पहुंचने पर उसके लक्षण है कि वो प्रसन्न आत्मा थी, है थी। वो कुछ सोच सोच सोच सोच सोचता नहीं शोक नहीं करता नहीं न कां कुछ सबको समान देखता है कुछ प्राप्त करने की कोई इच्छा शेष नहीं बचती है और सबको समान रूप से देखता है ऐसा व्यक्ति तो मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है अर्थात फिर विषय ऊपर है, तब... है।, है। मतलब हम तो चाहिए खाइए ब्रह्म के जाना ही भक्ति कहाँ से यहाँ पे यहाँ पे शब्दों के परम भक्ति जो शुद्ध भक्ति है उसकी बात हुई तो भक्ति तो पशु के स्तर से भी शुरू हो सकती है तो नहीं जो भक्ति करता है साधन भक्ति पशु के स्तर से भी शुरू हो सकती है और सब अनर्थ रह सकते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे अनर्थ हटते हैं और फिर वो पराभक्ति में कन्वर्ट होती है भक्ति के ही माध्यम से लेकिन ऐसे लोग है जो भक्ति को नहीं लेने वाले साधन भक्ति के स्तर तो ऐसे लोग ये सब चीजों का पालन करते करते करते करते करते करते भ्राम भ्राम। भक्ति अब तक नहीं ली अब तक भक्ति नहीं ली तो ब्रह्म के स्तर पर भी पहुंच जाएंगे फिर आ, फिर आएगी फिर वहाँ पे यदि वो भक्ति ले लेते हैं तो वो वही कुछ में प्रवेश कर सकते नहीं तो ब्रह्म में जाए ये सब हो गया तुम तो भक्ति में अगर ये सब उनका कोई घमंड कुछ भी नहीं भक्ति तो एकदम शुद्ध हो गया ना थोड़े बहुत हाँ लेकिन भक्ति नहीं है ना तुरंत सा भक्ति करेंगे तो पराभक्ति परा सही से जान पाएंगे फिर वो भगवान को जानने के कारण भगवान के साथ संबंध स्थापित कर पाएंगे तुरंत हो जाएगा जल्दी होगा पहले तो बहुत पहले तो जन्म जन्म अंतर तक घूमना पड़ा नक्ति ठीक है चलो प्रा जरा जगत गीता